शो ठॉक बिन बाती बिन तेल नंबर एटीन संज सुगेग ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा तुमने से प्रत्येक के पास एक जोड़ा काम है लेकिन उनसे तुमने क्या कभी कुछ सुना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 तुम कहते हो सुंदर लेकिन सुंदरी तो तुम्हारी वासना में होगा शरीर न तो हो सुंदर होते हैं और न कुरूप जब वासना मन में भरी होती तो आंखों से वासना जाती है शरीर पर पड़ती शरीर सुंदर हो जाती कुरूप से क्रूप स्त्री भी किसी क्षणों में सुंदर हो सकती है अगर मन वासना से भरा हो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 प्रेम के कारण स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती है प्रेम के कारण सुंदर नहीं होती जब प्रेम खो जाएगा तो यही सुंदर स्त्री साधारण हो जाएगी मैंने सुना है एक आदमी अपने घर लौटा और उसने पाया है कि उसका निकटतम मित्र उसकी पत्नी का चुंबल ले रहा मित्र गबड़ा गया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 अन्यथा तुम्हारी कल्पना उस नाम को पकड़ लेगी और तुम खेल में लग जाओगे रात तुम सपना देखते हो तब सपने में सब सप, सपना सच ही मालूम पड़ता है कभी सपने में ख्याल आता है कि यह सपना है अगर कृष्ण के भक्त को राम के भक्त को एक ही कमरे में बंद कर दो तो रात कृष्ण का भक्त बांसुरी को बजते हुए सुनेगा राम का भक्त बिल्कुल नहीं सुनेगा